श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री रामकृष्ण देव के निकट आगमन ब्रह्म विज्ञान पूर्णतया ग्रहण करने में ब्राह्म लोग असमर्थ हैं जानकर श्री रामकृष्ण देव की कार्यशैली फिर यह देखकर कि ब्राह्म लोग उनकी प्रत्येक बात को ग्रहण नहीं कर सके हैं वे अपने आध्यात्मिक प्रत्यक्षों का केवल अंशमात्र कहकर निवृत्त हो गए हों ऐसी बात भी नहीं है किंतु ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग किए बिना उनका पुण्य दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता जितने मत उतने पथ। पथ हर एक के अंत में उपास्य देव के साथ उपासक की अभिन्नता प्राप्ति मन और मुख एक करना ही साधन है तथा ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखकर और उन्हीं पर निर्भर रहकर कर सत्यत विचार पूर्वक सब प्रकार से फल कामना रहित होकर कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना ही उसकी ओर अग्रसर होने का मार्ग है इत्यादि आध्यात्मिक जगत के सभी निगूढ़ तत्व वे उन लोगों के निकट निसंकोच प्रकट कर दिया करते थे केशव आदि ब्राह्म भक्तों को यह समझाकर कि शरीर मन एवं वाणी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना शरीर के प्रति पूर्णतया अनासक्त होना तथा आध्यात्मिक राज्य की उच्च उपलब्धियों का प्रत्यक्ष करना कभी संभव नहीं है श्री रामकृष्ण देव ने वैसा करने में उन्हें नियुक्त किया था परंतु उन बातों को बारम्बार कहकर समझाने पर भी बहुतों को वैसी धारणा नहीं हो रही थी यह देखकर उन्होंने समझ लिया था कि संस्कार सुदृढ़ हो जाने पर हृदय में नया भाव ग्रहण करना एक प्रकार से असंभव सा हो जाता है। है। कंठ फूट जाने पर तोते को राधा कृष्ण सिखाने की चेष्टा होती है। के यह काल सर्वस्व जड़वाद के प्रभाव से हो अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से जिन लोगों के मन में रूप प्रसादी के भोग का भाव सुदृढ़ हो गया है वे भारत के सनातन त्याग के आदर्श को ग्रहण कर उसे कभी अपने जीवन में पूर्णतया परिणत नहीं कर सकते इसलिए उनके हृदय में ऐसी व्याकुल प्रार्थना का उदय हुआ था माँ तू अपने त्यागी भक्तों को मेरे पास ला दे जिनसे हृदय खोलकर तेरी बात कहकर आनंद कर सकूँ यह कहना अनुचित न होगा कि श्री राम कृष्ण देव इस समय से अच्छी तरह समझ गए थे कि दृढ़ संस्कार रहित बालक और नवयुवक ही उनका भाव और उनकी बात ग्रहण करने ग्रहण करके उनकी सत्यता की उपलब्धि करने में निसंकोच अग्रसर हो सकेंगे